गीता तत्व चिंतन स्वामी आत्मानंद दूसरा अभ्यास योग है जिसे राजयोग का अभ्यास योग कहा जाता है इसके अंतर्गत आते हैं अष्टांग योग जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि समाधि तो हमारा लक्ष्य है पर इसके पहले सात अन्य सोपान हैं जो हमें समाधि में ले जाते हैं इन सात सोपानों का जो अभ्यास है उस अभ्यास को भी अभ्यास योग कहा गया है जो ध्यान करेगा वह क्या करेगा इन यम नियमों आदि का पालन करेगा फिर आसन में बैठेगा आसन का मतलब यहाँ पर हम सुखासन में बैठ सकें अभी जब हम बैठते हैं तो जल्दी जल्दी आसन बदलते हैं पैर दर्द देने लगता है हमें अर्चन होने लगती है हमें असुविधा होने लगती है हम दस मिनट बैठ नहीं पाते हैं कि शरीर में हलचल उत्पन्न होने लगती है और हम आसन बदल देते हैं आसन का मतलब यह है कि हम एक ही आसन में अपने को अधिक देर तक रख सकें हम सुखपूर्वक जिस आसन में अधिक देर तक बैठे रह रह सकते हैं उसको आसन कहा गया है वह भी अभ्यास के द्वारा संभव होता है फिर प्राणायाम का अभ्यास आता है उसके बाद प्रत्याहार प्रत्याहार का अर्थ क्या होता है अपने इंद्रियों को विषयों से वापस लौटाना भीतर की ओर मोड़ना जो इंद्रियां सदैव बाहर की ओर जाने के लिए प्रस्तुत रहती हैं उन्हें भीतर की ओर मोड़ देना ही प्रत्याहार कहलाता है उसी प्रकार धारणा और ध्यान में सातों सोपान हैं, जो अंतों उस आठवें लक्ष्य समाधि में समाहित हो जाते हैं यही राजयोग का अष्टांग योग साधन है यह प्रभु कहते हैं इस अभ्यास योग के द्वारा अन्य किसी दूसरी जगह नहीं जाने वाले चित्त के द्वारा हर समय अनुचितन करते हुए स्मरण करते हुए साधक उस दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है अब परम दिव्य पुरुष कैसा है उसका वर्णन इसके बाद के श्लोक में बताया गया है कवि पुराण अनुशासित सर्वस्य धात आदित्य वर्ण तमस पर जो सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, नियंत्र से सूक्ष्मतर सबका विधाता मलिन मनोबुद्धि के अगोचर सूर्य के समान भास्वर अज्ञान मोह अंधकार से परे अवस्थित परम पुरुष का स्मरण करता है प्रयाण काले मन सा भक्त योग बल भ्रोर मध्य प्राणमावेश सम्यक उपेत दिव्यम वह अंतकाल में स्थिर चित्त से भक्तिपूर्वक और योग बल के द्वारा युक्त होकर प्राण को दोनों भ्रुवो के बीच अच्छी तरह स्थापित करके उस परम दिव्य पुरुष को प्राप्त होता है